काम कोटि छवि श्याम शरीरा काम कोटि छ विश्याम नील कंज वृदग अरुण शरण पंकजनक ज्योति चरण पंक जनख ज्योति कमल दलन बैठे जनमोती मोती कमल दलन जन ज्योतिष कुलश गज अं खुश सोए कुल सज अंकुशो पकुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे मोहेकुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे कति किंकि उदर तय रेखा किंकि उदर त्रय रेखा भि गबीर जान देखा रेखा गबीर जान जय रेखा मुझ विशाल भूषण जुदू तोरी हरि नयति शोभवी हरि नखति मणिहार पदिक की शोभा मणिहार पदिक की शोभा चरण दे मन लोभा चरण दे मन लोभा तो कंठय पिछिबुक सुहाई सुहाई सुन नमित मदन छवि छाई आन में अमृत मदन छवि छाई दुई दुई दश नरुणारे दुई दस नरुणारे नासा तिलत सुबर ने पारे ना सा तिलत सुबर पारे सुन्दर श्रवण सुचारु कपुर सच प्रिय मधुर तो करे पोला प्रिय मधुर तो करे पोलानकित गबुआ रे कन सच कुंशित बबुआ बहु प्रकार रच मातु समारे बहु प्रकार मातृ समारे झगुलिया तन बहिराई तो झंगुलिया तन बहराई रानु पानी विचरन मुहिधाई रानु पानी विचरन मुफ सक नई करी सुन नहीं करी से सा रूप शकन रूप शकन नहीं सकन मुझे विखा जाने सकन मुझे देखा सुख चंदो मोह करो ज्ञान गिरा जो दि परेम दश कर चरित सुनीत काम प्रेम सुचरित पुनीत सुबत राम चंद्र गिद परम करने की अब बाल के सुंदर स्वरूप का वर्णन करते हैं और जो वर्णन है उससे पता लगता है कि लगभग छ महीने की आयु हो गई है धीरे धीरे करके आगे जैसे जैसे कथा बढ़ती है आयु बढ़ती जाती है भगवान तो राम जो है वो भी उसी प्रकार के से बाल रूप में आते हैं तो अब ये जो भगवान बैठने है, दान है और घुटनों के बल चलने लगे और तो दाँत निकल आओ इस मैंने कितनी आयु अब आयु बिना अपने आप अंदाज लगा लो बस कुछ आई के भगवान राम और इस रूप में जो भगवान राम हैं इस आयु में जैसा जिनका वर्णन है भगवान श्री से ही भगवान राम का ध्यान करते हैं और ये लोग भगवान राम के भक्त हैं और इसके भगवान राम है लेकिन भगवान राम भी इसी बाल रूप में इष्ट उनके और जो तो उनके युवा काल में है या राज पर बैठे हैं वो उनके इष्ट देव है ये बाल रूप में इष्ट देव उनके इनका ध्यान करते हैं तो ध्यान करने में हृदय में कैसा रूप आता है उसका वर्णन करते है जैसे दिखाई दिए हृदय में उस प्रकार से वर्णन करते हैं ऐसे ये भी है की अभी कोई भगवान वालों का करना दाल ध्यान करना चाहे बाग रूप में ध्यान करना चाहे इन पंक्तियों को याद रखे या इनके भाव को याद रखे और फिर अपने हृदय में किसी प्रकार का स्मरण की प्रक्रिया अपने मन से भगवान की कल्पना न करें, ये ऐसे है जैसा श्रद्ध में कहा गया है उसके अनुसार उनके सुंदर स्वरूप का स्मरण करे और वैसा ही ध्यान करना चाहिए याद हो ये शब्द शब्दवली तो, तो बहुत अच्छा है कई तो बार पढ़ पढ़ करके उसको स्मरण करते हैं और वैसा ही करें। उनका सुंदर स्वरूप बताते हैं को श्याम शरीर पहले संपूर्ण शरीर का वर्णन करते हैं। ध्यान भी ऐसे किया जाता है पहले ध्यान करो मकवान का स्मरण करो तो उनका एज होल संपूर्ण शरीर उनका जैसा है वैसा उनका ध्यान <Eyesinger asthma> और फिर एक एक अंग का ध्यान कर एक एक अंग प्रक्रिया यह है कि जो बाल भगवान राम के हैं, उनका ध्यान शुरू करते हैं चरणों तो से ध्यान का शुरू करते हैं और मुख तक उनका ध्यान करते हैं जब बड़े लोग भगवान होते हैं युवा काली होते हैं तब उनके मुख से ध्यान प्रारंभ करते हैं और फिर दक्ष इत्यादि हुए चरणों का ध्यान करते हैं और बार बार उनके चरणों तो का कर ध्यान करते रहते हैं ये भगवान राम यहाँ कृष्ण बाल रूप में जो है ये माधुर्य प्रधान है, है। युवा काल में फिर ऐश्वर्य प्रधान है ऐश्वर्य तो प्रधान भगवान राम के उपासना करने का एक अलग शंक है थोड़ा सा और जो माधुरी प्रधान भगवान राम का रूप है इनकी उपासना करना ये थोड़ा सा अंतर है इसमें माधुरी रूप में उपासना अधिक व्यक्ति को आनंद प्रदान करने वाली और जो ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भगवान की आराधना पूजन है वो व्यक्ति को समृद्धि देने वाली है शक्ति देने वाली है इस प्रकार से उनके अलग अलग फल हैं। यहाँ पर अभी देखते हैं है काम कोट तो तो छे है उनका श्याम शरीर है और बहुत सुंदर है काम कोट तो तो मैंने काम भी कामदेव बहुत सुंदर है लेकिन वो भी करोड़ों कामदेव मिल करके जब एक बराबर से हों सब उससे ज्यादा भी सुंदर भगवान राम है सुंदरता में रूप जो है श्याम शरीर भगवान राम का बताया तो शास्त्रों में कहा गया कि कामदेव का भी शरीर जो वो श्याम वर्ण नहीं है श्याम रूप कामदेव भी है भगवान राम भी श्याम वर्ण है इसलिए समानता दोनों के वर्ण की भी समानता है और सुंदरता की भी, भी दोनों की समानता है लेकिन कामदेव सुंदरता का भगवान राम के सामने जो बहुत कम करोड़ों अंश मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा सा सुंदरता अगर मिलाई जाए तो काम से उसकी सुंदरता मिलाई जा सकती है नीली गंजे बारे गंभीरा उनका सुंदर शान शरीर लौकिक वस्तुओं से तुलना अगर उनकी करे तो नीलगंज के समान है नीला कमल हो जैसे तो नीला कमल हो वैसे ही भगवान का शरीर नीले रंग की तो समानता है ही है कमल में समान दो बातें और भी जैसे कमल कोमल है इसी प्रकार भगवान का शरीर भी कोमल है जैसे कमल सुगंधित है ऐसे भगवान का शरीर भी सुगंधित है स्मारण तात्पर्य स्नरण करो श्याम शरीर भगवान बालदूप में और फिर उसके शरीर की कोमलता का स्नान करो और फिर उसमें सुगंध का स्नरण करो ये सब ध्यान दो मैंने ध्यान में इस प्रकार की गहराई का इसका सप्ताह ध्यान में वहाँ तक पहुंचो बारिद गंभीर है गंभीर वारिद मैंने जल से खरे हुए बादल जिस प्रकार से आम वर्ण हो वैसे वर्ण तो दोनों का ही समान और वैसे जिसे बारिद जल जो हो गंभीर किसी प्रकार की जैसे जल बादल जो है वो हो कोमल है सरस बादलों में एक विशेषता जो की कमल में और दूसरी वस्तुओं में ना जो है वो सरस जीवनदायी इसी प्रकार के भगवान के जो हो उनका शरीर का भी स्मरण करो उसमें सरसता का स्मरण करो ऐसा सुंदर शरीर भगवान श्री राम जी का है अरुण चरण पंकजनक ज्योति उनके चरण जो है वो हो अचरण शरीर तो शान वर्म है लेकिन उनके तलवे जो है वो पैरों के वो अर्णवर्म हैं, माने जैसे कमल जो है नया कमल हो उस प्रकार से पंकज के समान अरुण चरण पंकज ऐसा कमल लाल रंग का कमल गुलाबी कमल जिसका के वो कोमल हो उस प्रकार भगवान के चरण हैं। और नख ज्योति और उसमें उनके पैरों में जो नाखून है उनको भी देखो वो चमकते हुए नख उनके चमक रहे हैं चमकदार तो प्रकाश रहे तो अब इनको ये कैसे हो गए कहते कमल कलन बैठे जन्म मोती ऐसा लगता है कमल के पत्थों के ऊपर मोती जर दिए गए ऐसे तो चरण तो हो गया उनके लाल चरण तो हो गए कमल के समान अंगत हो समान, इस प्रकार की मोती के समान उनके अभी पत्तों के समान उनके ऊपर चरणों का ध्यान दिया यहाँ से ध्यान शुरू कर चरणों के। सावधानी पूर्वक देते समय गंभीरता से ध्यान करें और बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान करें मैंने ध्यान में एकाग्रता इतनी लाने स्मरण जब आ गए भगवान के शरीर का उनके चरणों का तो बिल्कुल एक एक बात बिल्कुल साथ, साथ दिखाई दे यहाँ तक दिखाई दे कि भगवान के चरणों में जो रेखाएं बनी है तलों में वो भी दिखाई दे वो कैसी रेखाएं हैं रेख पुलिस जब अंकुश सोहे उनके चरणों में पुलिस की रेखा है ध्वजा की रेखा है अंकुश की रेखा है ये रेखाएं चरणों की रेखाएं शास्त्रों में जगह जगह हो बताई बहुत प्रकार की रेखाएं बताई गई तुलसी रात जी ने चार प्रकार की रेखाएं में से चुनी और उनको उन्होंने ज्यादा महत्व दिया तीन का वर्णन यहाँ पर है चौथे का यहाँ वर्णन नहीं आता पाया है चौथी रेखा जो है कमल की चरण कमल कह दिए तो शायद उसी में कमल आ गया हो तुलसी रात ने उसको पुनरावन किया हो लेकिन यह उनके चरणों में एक तो अंकुश की दूसरे वज्र की ध्वजा की और कमल की ये चार प्रकार के जो चिन्ह उनके चरणों में है तो जब ध्यान करें उनके चरणों के कलों के, के तो इन रेखाओं का इस्तेमाल करें ये कमल जैसा, जैसा बना हुआ है ये अंकुश जैसा बना हुआ है ये ध्वजा जैसा बना हुआ है इस प्रकार से ये जो इनको ये चरणों की रेखाएं रेखाए ये चरण की रेखाएं जो है ये है इनका स्मरण करने से भी फल अब इसका विस्तार यहाँ पर नहीं है अन्य शास्त्रों में संतों ने इनके फल भी बताए जो भगवान के चरण चरणों में उनके कमल के चिन्ह का ध्यान करेगा उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी जो भद्र का ध्यान करेगा भगवान के चरणों में भद्र है तो उसके मानसिक विकार जो होंगे काम तो इत्यादि का वो आनंद करने वाले हैं जो व्यक्ति अंकुश का चिन्ह को ध्यान करेगा उसका मन जो जो इधर दर्भागता है वो, दर वो एकाग्र हो जाएगा जैसे अंकुश हाथी को तो अपने पश में कर लेता है ऐसे ही भगवान के चने चिन्ह में जो अंकुश है वो हमारे मन को एकाग्र करने वाला है इधर दर भागेगा नहीं वो उसको नियमित रखेगा ऐसे ही खज जो हो वो विजय पटाका है जो भगवान के चरण को इस प्रकार ध्यान करेगा और पटाका का स्मरण करेगा उसका ध्यान निरंतर करेगा उसको तो तो तो वही फल भगवान की से प्राप्त होगा उसको तो विजय प्राप्त होगी अपने अध्यात्म मार्ग में प्रगति होगी और वही मुख्य विजय यह है अध्यात्म मार्ग में जो जितना आगे बढ़ता है वही उसकी विजय है लौकिक विजय को इस प्रकार ऐसी ये है ध्वज अंकुश सोहे और नोहे भगवान के करना में नूपुर बने ताजे में इत्यादि बनी हुई है तो भगवान अपने पैर जब चलते हैं खेलते हैं तो उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है बड़ी मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है तो अब ध्वनि का भी स्मान करो अब ध्यान करने के बाद देखने देखने की बातें थोड़े सुनने की बात है ध्यान में सुनोगी भगवान जो चलते हैं तो उनके जो नुनिमन मोहे राज की मधुरता उसका कल्पना करो स्म ऐसी मधुर ध्वनि हो रही है ध्यान के समय और मुनिमन मोहे मैंने साधारण लोगों को तो, तो जैसे कोई सुंदर राजा लग रहा हो मधुर ध्वनि का बाजा लग रहा हो तो संसारी विषयी लोगों को तो अच्छा लगता ही है लेकिन मुन्ियों को मन उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता मुन्से ऐसे व्यस्त पुरुषों को भी भगवान के चरणों की जो उनके नूपुर ध्वनि हो रही है उससे उनके मन आकृष्ट हो जाते हैं और भी जाकर के रुक जाते हैं उन्ही का चिंतन करते रहते हैं उन्ही का ध्यान करते रहते है ऐसे करके जो कहने के तात्पर्य बहुत सुंदर बनी है उधर रेखा और कमर में भी कधनी बनी हुई है उसमें भी घुबरू लगे हुए हैं तो भगवान चलते हैं तो उनके कारण से वो घुबरू बचते हैं ध्वनि करते हैं कटिकिंकणी किंकि प्रयोग कर दिया जो उसकी कमर की कधनी की जो ध्वनि है उसका सूचक है कटिकिंकनी उधर त्रय रेखा और फिर उधर अब आ गए उसके बाद उनके और ऊपर उठे तो उनके उधर को देखते हैं उधर में पेट में जो उनके तीन रेखाए तो उधर की सुंदरता तीन रेखाओं से है तो कहते उधर नाद गंभीर देखा, उसके बाद उनके उधर जो नाद है उसकी तरफ ध्यान देखें, कहते हैं वो भी बहुत सुंदर है और बड़ी गंभीर है कहते उसकी सुंदरता को तो, तो वही समझता जिसे देखा <coughs> वैसे कल्पना कहा प्रकार करेंगे उसको भरी तो विशाल भूषण जो तुम तो भूरी के दोनों हैं, उनको भी वो दे दो लंबी लंबी भुजाओं का स्मरण करो तो कहते भुज विशाल लंबी भुजाए हैं भगवान के और भूषण जो तो भूरी उनमें भी आभूषण धारण किए हैं भुजाओं में भुज बंद बांधे हुए हाथों हाथों में भी उनके कलाइयों में भी आभूषण बधे हुए है तब तो उनको वह बहुत ही सुंदर आभूषण सब लगते है इस प्रकार आभूषणों से सुसज्जित सुंदर रूप भगवान का है अतिशोभा और उनके हृदय के ऊपर अब देखो तो वहाँ कई चीजें दिखाई देती हैं। अब एक तो पहले दिखाई देता हरि नख हरि के माने है बघ नख बाघ का नख उसका नाखून जो वो बांध करके गले में लटकाया गया ये क्यों लटकाया गया अब ये तो सब जो है वो घरों में अपने स्त्रियों के, के की मान्यताएं कि देखो छोटे बच्चे को नजर ना लग जाए कहीं कोई और भूत बला बाधा न लग जाए इसलिए उसे बचाने के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं बगनक गले में बांध दिया गया तो अब डरे नहीं तो वैसे बच्चे डर जाते हैं सपने में डर देख करके डर जाते हैं या कोई चीज देख लेते हैं तो, तो, तो मणिहार तो है और फिर और और तो देखते हैं कि गले में उनकी माला पड़ी हुई है मणियों का हार भी पड़ा हुआ है बगनक एक पड़ा हुआ है दूसरे मणियों की हार माला पहने हुए है और पदिक की शोभा पदिक भी माला है ये भी दोनों माला है, एक मणियों की माला है एक स्वर्ण की माला या फूलों की पुष्पों की माला है इस प्रकार की माला पहने हुए हैं और विप्र चरण देखत मन लोभा और फिर देखते हैं कि उनके पक्ष के ऊपर विप्र है और वो भी बड़ा सुंदर है देखत मन लोभा उसको देख करके मन लुब्ध हो जाता है तो इसके मन उसके विप्रचरण भी बहुत ही सुंदर है अब उसकी सुंदरता क्या है अब देखो इसकी सुंदरता अपने ढंग की सुंदरता है भिन्न प्रकार की सुंदरता है ये, ये भगव की मारी हुई लात है उनके मक्ष के ऊपर एक बार एक तीर्थ स्थल में बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि इकट्ठे हुए उन्होंने कहा कि हम किस देवता का ध्यान करें किसकी उपासना करनी चाहिए कौन सबसे श्रेष्ठ है सब लोग विचार कि कोई किसी को श्रेष्ठ बताए, कोई किसी को श्रेष्ठ बताए, तो फिर भ्रगु से ये कहा गया कि आप जाइए पता लगा करके आइए कि कौन देवता सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं के पास भ्रभु गए ब्रह्मा जी के पास गए <kuh> तो ब्रह्मा जी के तो भ्रव पुत्र तो जब अपने पिता के पास गए तो अपने पिता को प्रणाम नहीं किया उदता से जाकर उनके सामने खड़े हुए तो ब्रह्मा जी ने उनको डाटा कि तुम तुम्हें कभी नहीं तुम्हें इतना शिकायत इतना पढ़ाया इतने विद्वान तुम होते हुए तो हमारे साथ ऐसा विवाह करके उनसे गुस्सा हुए उनको तो घर वहां को नमस्कार करके चले आए शंकर जी के पास गए शंकर जी से जाकर के शंकर जी को गाड़ियां दी कहा कि तुम तो बिल्कुल भष्ट हो तुम तो बहुत कहानी हो तुम तो बहुत तो क्रोधी हो तुम सब क्या तुम्हारे सामने क्या तुमको कह कह तुम्हारी बड़ी बदनामी संसार में ऐसे करके उनको बोल दिया तो शंकर जी ने उठाया तो कहा क्या तुम्हारा सरकार से तब तो भ्रगु भागे तो पार्वती जी उनको मना किया शंकर जी को कहा गया वो मित्र है उसको इस प्रकार से मारना नहीं चाहिए आपने डांट दिया इतना ही बहुत हुआ तो शुभ सुबह चला देना तो उनको जब मना किया तो शंकर जी ने बोले अब भ्रगु जो है पहुंचे विष्णु भगवान के पास विष्णु भगवान शिव सागर में अपने शेष के ऊपर सैंक कर रहे थे और आंखें बंद किए हुए चुपचाप अपने कमट उनको मालूम होगा के घर हुआ रहे तो उन्होंने आखे आखे बंद कर ली और चुपचाप सो आए जब देखा करके तो देखा कि ये तो बिल्कुल हमारे आने पर भी ये न उठ रहे हैं न बैठ रहे हैं, न हमसे कुछ बात कर रहे हैं मुखातिब तक भी नहीं हुए हैं आंखे भी बंद किए पड़े हैं तो प्रभु ने उनको कहा अब इनसे क्या कहा जाए कुछ बोल भी नहीं गए कुछ कह भी नहीं गए हैं डॉक्टर भगव ने उनको जगाने के लिए उनकी छाती में लात मार तो लात मार दी उसके तो वो बच्चे ने जो उनकी छाती में पकड़ा भगवान की कोमल छाती जब भगवान आके खुल करके प्रभात उठे और उन्होंने के ढंग के पैरों को पकड़ लिया और उनको सहलाने लगे अरे तुम्हारे पैरों में लग गया होगा हमारी पक्ष छाती इतनी कठोर और तुम्हारे इतने कोमल पैर इसमें लग गए तुमको बड़ी तकलीफ हुई होगी हमें क्षमा करना माफ कर देना हमसे गलती हो गई जब हम जान नहीं पाए तुम हमें तुम्हें आदर करना चाहिए था ऐसे विष्णु भगवान उनसे तो भु लौट करके आये बताया कि भाई विष्णु भगवान का सब लोग ध्यान करो वही सबसे ज्यादा अगर उनका स्मरण करोगे तो फिर उनके जैसे गुण दुनिया में किसी के नहीं है वही सब अपने अंदर है। तो जो है विष्णु भगवान के अवतार भगवान जो हे उनके बक्ष में भी जब भगवान अवतार लेते हैं उनके बक्ष में वो भ्रभु की लाद दिखाई देती है और वो इस बात की सूचक है की कि भगवान कितने क्षमाशील है और कितने सहनशील है कभी कभी लोग जब कहते हैं कि सबसे बड़ा दुनिया में गुण कौन सा है बताओ सबसे बड़ा गुण कौन है तो कोई कोई कहते हैं कि भाई सबसे बड़ा गुण जो है सहनशीलता का है जो जितना सहन कर ले वो उतना ही ज्यादा गुणी है सहनशीलता से बड़ा कोई गुण नहीं तो कोई कहने लगा सहनशीलता के गुण है लेकिन सहन कर लिया लेकिन मन में बड़बड़ाता रहा कि ये बहुत बहुत खराब खराब है है <coughs> लेकिन अपने सहन कर लिया तो ये तो कोई बहुत बड़ा बड़ गुण नहीं हुआ तो बड़ा गुण क्या हुआ कि जिसने की अपराध किया हो उसको माफ कर दे मन में डालावे कि उसने कोई अपराध किया है कि ये उससे भी बड़ा गुण है ऐसे तो ऐसे करके विचार करो तो देखो इन गुणों की महिमा को <पुण> और ये गुण इस प्रकार के हैं कि जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं उन्हीं में ये गुण टिक पाते हैं जो कमजोर लोग हैं उनमें ये गुण नहीं रहते गुण स्वयं शक्तिशाली हैं और शक्तिशाली व्यक्तियों में ही ये गुण होते हैं। जो कमजोर लोग होते हैं वो सहनशील नहीं होते जो कमजोर लोग होते हैं वो क्षमाशील भी नहीं होते जो कमजोर लोग होते हैं वही क्रोध करते हैं जो शक्तिशाली लोग हैं वो क्रोध के ऊपर उन्हें विजय प्राप्त होती है अब क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करे तो कमजोर आदमी को प्राप्त हो जाएगा जो शक्तिशाली होगा उसी को क्रोध में विजय प्राप्त होगी इसलिए ये सब गुण शक्तिशालियों के भगवान <clears throat> इतने जो है महान है कि उनमें इस प्रकार की महानता का सूचक इस प्रकार है तो ये जो चंद्र उनके पक्ष पर है उनकी महानता का सूचक है विप्रचरण देखत मन लोभा तो लगता है देखो भगवान कैसे महान है कंभ कंठ सुहा अब उसके बाद कहते हैं कि उनका अब गले को देखो बक्ष के बाद हो गया अब गले पर आ जाओ और ऊपर उठे तो अब देखते हैं गला कैसा सुंदर है कहते संख के समान सुंदर है शंख जैसे होता है गोल और फिर उसमें रेखाएं होती हैं ऐसे भगवान का गला भी गोल गला और उसमें रेखाएं गले की दिखाई देती है तो इस प्रकार के कंठ कंठ जो है वो कंभ के समान मन शंख के समान है सुहाई हाई अच्छे छोड़ी अब उसके बाद गले के ऊपर आओ तो फिर मुख में देखेंगे तो मुख के एक एक अंग का देखो तो ध्यान इसी प्रकार से एक एक अंग का करते जाते हैं और थोड़ी देर उसको ठहरते हैं और उसकी सुंदरता को देखते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसलिए छोड़ी जी भगवान की वो भी सुंदर है आनंद हमित मदन छाई अब आनंद माने मुख के ऊपर आ गए पूरा मुख भगवान का जो वो बहुत सुंदर है मदन छवि छाई बस जैसे कामदेव जिसे बहुत सुंदर हो तैसी सुंदरता भगवान की मुक्ति से स्मरण करते कहते कैसा सुंदर बताने जैसे अधर अवनारे अप्रमुख में देखो तो उनके दो दान दिखाई देते हैं और अधर अरुनारे और उनके अधर ऊट जो है वो अरुण वर्ण के उनके ऊँट है वो भी देखो अब मुख में भी ध्यान करने में संपूर्ण मुख का तो ध्यान करते हैं लेकिन मुख के कई अंग हैं, जैसे दाँत है कपोल हैं, है, दांत है, नासिका है, है मस्तक है बाल हैं, वो सब जितने भी अंग हैं उन सब के सबका जो हो ध्यान थोड़ी थोड़ी देर अपनी दृष्टि को इन सब में जमा सब में एकाग्र करके उनमें समय लगा तो कहते दुर्दन अधर अनुनारे नासा तिलक को बरने पारे फिर नाशिका भी बड़ी सुंदर है उसका कौन वर्णन कर सकता है बहुत सुंदर है और तिलक लगा हुआ फिर मस्तक में देखते हैं तो वहां तिलक लगा हुआ भी बहुत सुंदर है और सुंदर श्रवण कपोला कपोल मन गाल वो बहुत सुंदर हैं और श्रवण मैने कान भी भगवान के बहुत सुंदर हैं उनके बहुत सुंदर है ये सब एक एक सब बहुत सुंदर है प्रिय मधुर तो बोला और फिर भगवान बोलते है तो वाणी भी बहुत मधुर है और तुतरी बोलिए मैंने उस समय जो है स्पष्ट बोलते नहीं है इसलिए इस प्रकार से उनका मधुर बोलना भी स्मरण करो और चिक्कन कचित गे उनके बाल है कच्छ मन बाल चिक्कन मन चिकने बाल है और कुंचित मैने घुरा ले और गभवारे के मैने अभी उनका मुंडन नहीं हुआ है वो बाल जो है गर्भ के बाल हैं है वो जन्म से जो चले आ रहे हैं बस वही बाल उनके हैं गगवारे के बने हुए हैं तो इसलिए बाल इस प्रकार के हैं चिकन कचित गगवारे और बहु प्रकार बहुत माता खूब संभाल संभाल करके बना रखा है करके बालों को ठीक बना रखा है तो सुंदर बाल इस प्रकार होने फिर अब सारे शरीर के ऊपर वो जो वस्त्र पहने उसको कहते हैं पीत झंगुल तन बहराई अब झंगुलिया हैं एक वणित एक ढीला वस्त्र हल्का ढीला वस्त्र पहने हुए हैं और वो भी पीले रंग का है वो उनको पहनाया इस का इस्तेमाल करो भगवान को पीत वस्त्र पी भगवान है जगुलिया भी पहनाई गई इसीलिए पीली पहनाई गई पीली पहनाई गई भगवान को प्रिय पी है पीत जगुलिया तन पहिराई और जान तान विचरण भाई और भगवान जो है वो जान उचरण जान मने जान के बल और पाण के मने हाथ के बल मान बैठ करके हाथों के बल जब आगे घसेटते हैं तो जांघों से उनको आगे ठेलते हुए हाथों से ठेलते हुए घूम पर कर घुटनों के, के बल चलना जिसे कहते हैं उस प्रकार से चलते हैं कहते हैं जान उपान विचरण मुफाई विचरना माने चलना उनका घूमते हैं जलकर तो इस प्रकार से है ये अवस्था उनकी है रूप स कहीं नहीं कहीं सत आप देखो संपूर्ण सही का इतना सुंदर स्वरूप भगवान का प्रत्येक अंत सुंदर जो है वह ऐसा सुंदर कि सुपिया वेद भी उसका जो वर्णन नहीं कर सकते इतने सुंदर मनुष्य जहां तक अपना बल लगे उतने सुंदरता का स्मरण करो जहां तक अपना कल्पना जाए कि ऐसे सुंदर हो सकते हैं ऐसे सुंदर हो सकते हैं ऐसे भी ज्यादा ऐसे सुंदर हो सकते हैं उतनी सुंदरता का आप स्मरण ऐसी सुंदरता भौतिक वस्तु में नहीं होती भौतिक बालकों में जैसी सुंदरता नहीं ये दिव्य सुंदरता परम परमात्मा ये उसकी सुंदरता अलौकिक सुंदरता उसमें प्रकाश भी तेज भी माधुर्य भी आकर्षण भी सब प्रकार के जितने भी हैं गुण लक्षणों का सकता है स्मरण करके तो देखो इस प्रकार का भगवान करो सो जाने सपने में भी देखा अब भगवान कैसे सुंदर है वो तुलसीदास जी कहते हैं कि वो वही जान सकता है जिसने सपन में भी देखा जागृत देखना है कभी एक बार सपने में भी भगवान किसी को दिखे तो उनको जान सकता है कि भगवान कैसे सुंदर मैंने कभी धूप चूप से छह मात्र को भी कभी किसी ने भगवान के इस प्रकार के दर्शन किए हो वही जान सकता शब्दों से नहीं कहा जा सकता भगवान का इस प्रकार अनिर्वचनीय रूप इस प्रकार का सुंदर रूप है जो वाणी में कहने में नहीं आता कल्पना में नहीं आता तो इसके मानी ये इस बात कहने का तात्पर्य है क्योंकि अत्यधिक सुंदरता का स्मरण जितना ही अधिक सुंदरता का स्मरण करेंगे उतनी ही अधिक सुंदरता आलादाय होती है आनंद प्रदाय होती है जितनी सुंदरता का आप स्मरण करेंगे उतना ही हृदय में आनंदानुभूति भी होती है भगवान के ध्यान का जो है वो फल उसके साथ में है तो ऐसे भगवान इसलिए कहते हैं सुख संदोह भगवान जो है आनंद के पुंज हैं संदोह पुंज धन सुख संदोह भगवान आनंद घन है सब आनंद ही आनंद है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है इसलिए उन्होंने शरीर धारण किया तो सौंदर्य रूप हो गया अगर सुंदरता न होती क्रूपता होती तो आनंद में कमी हो जाती तो भगवान आनंद स्वरूप है इसलिए रूप धारण किया तो वो भी बहुत ही सुंदर हुआ तो सुख संदोह मोह पर और भगवान मोह के परे मोह के फर्क मैंने मोह के परे उनको मोह नहीं हो सकता ज्ञान स्वरूप भगवान मोह के फर्क मैंने ज्ञान निधान सुख के पुण्य है ज्ञान निधान है और ज्ञान ज्ञान ऐसे, ऐसे कहते <kuh> है हैं दमपत परम प्रेम ऐसे भगवान भी दंपति मैं महाराज दशरथ और कौशल्या इनके होकर के इनके में हो करके करीब भगवान परम पवित्र बाल बालीनाए करते भगवान प्रेम हैं आनंद घन है परमात्मा हैं <kuh> में विकार हैं लेकिन उन्होंने परिधारण किया क्यों भलिविधारण किया महाराज दशर कौशल के प्रेम के पास अब उनके प्रेम का स्मरण करो जहां जहाँ पहले मनोजन्म थे इन्होंने में में बड़ी की और करते करते रहे करते रहे बराबर अंत जब भगवान प्रकट हुए तब तो उनसे वरदान मांगा जो पुत्र रूप में आप हमको प्राप्त व्यक्ति कल्पना में आएगा नहीं उससे भी परे भगवान है ऐसे हैं दंपति परम प्रेम ऐसे भगवान भी दंपति मन महाराज दशरथ और कौशल्या इनके प्रेम के कारण से इनके बस में होकर पुनीत भगवान परम पवित्र बाल लीलाए करते हैं। भगवान स्वयं तो इस प्रकार में हैं, आनंद घन परम परमात्मा है निर्गु में हैं लेकिन उन्होंने सही धारण किया क्यों भरी धारण किया महाराज दुशरथ और कौशल्या के प्रेम के बस अब उनके प्रेम का स्मरण करो जहां पर पहले मनुष्यूपा पूर्व में थे इन्होंने नेम नमिशारण में बड़ी तपस्या की और तपस्या करते रहे तपस्या करते रहे और, और बराबर अंत में जब भगवान प्रकट हुए तो उनसे वरदान मांगा कि पुत्र रूप में आप उनको प्राप्त हो तो उनको भगवान में कितना प्रेम था कितनी उन्होंने उसके लिए तपस्या की <coughs> कितना ध्यान चिंतन उनका किया तो उससे पता चलता है तो बहुत प्रेम था भगवान में तो उसी प्रेम के कारण से अब भगवान आकर के यहाँ उनके यहाँ बाल धारण किए और उस प्रकार से बाल उनको प्रसन्न करने के लिए सुख देने के लिए प्रदान कर रहे आगे देखिए यही बिली राम जगत माता राम जगत माता कौशल गुरु रघुनाथ करणर मानी रघुनाथ मानी प्रगत भवानी गतिगत भवानी प्रभुपति कल कौरी प्रभुपति कम शतव जीव क्षोरी कंदन चौरी दीवचराकर चराकर बस चल राखे सोमायादुशो भय भाके सोमायाभुशोभे प्रगुत में ना उगुला छान भे कबूतारी उतारी मनो प्रमुख बचन छान चतुराई मनो प्रमुख भरे कृपा करीरा विश दिन हो गए प्रभुना गरबास नुकना गुटीना गयम गल रा पालने रंग पाल में गाली झुला है न मदन कौशलया मुश जा दिन जान मदन कौशलिया मुस्लिम जािन गान शुभ सन है बस माता बाल चरित करदान शुभ शनि बस माता बाल चरित कर दान श्या राम चंकर सुख हनु मान जी जय की संच जगत शी माता है जिस प्रकार से भगवान राम जो तो सारे जगत के माता पिता हैं कौशलपुर है कौशल वो कौशल कौशल अयोध्या नगर के रहने वाले उन सब लोगों को वो यहाँ बाल विजाए करते हुए इस प्रकार से सुख देव रहे हैं अभी बस सुशीदा याद दिलाते रहते हैं अभी नहीं है। महाराज दशरथ के और कौशल्या के पुत्र है तो पुत्र ही अरे ये पुत्र नहीं है ये सबके सारी दुनिया की माता पिता है सारे जगत की माता पिता है आदिकारण तो है लेकिन वही यहाँ पर आकर के पुत्र करके पत्र बालू नया करते हैं ये भक्ति के कारण करते हैं उसके कारण ये हिंदू भी राम जगत की माता भगवान राम को सारे जगत की माता पिता करके समझे मैंने सबके आधिकारण समस्त प्राणियों से उत्पन्न हुए समस्त शिष्य उत्पन्न हुई ये ध्यान तो भगवान का जो वर्णन है की परम परमात्मा कैसा है तो अनेक लक्षण भगवान के बताते रहते हैं जैसे पहले बता दिया की भगवान राम जो है आनंद सिंह जो है चेतना चंदू है व्यापक तो है जज है इस प्रकार के लक्षण तो से पहले बताए हैं से एक लक्षण ये भी जोड़ लो कि तो भगवान परप्रम परमात्मा कैसा है सारी जगत का माता पिता है तो ये बात उसके साथ में आ सकते हैं बाल लीलाएँ करते हैं तो ये कोई राजभवन की बाल लीलाएँ बस वही पे सीमित रहेंगे अयोध्या राशि राजभवन में आते रहते हैं, और भगवान की लीलाओं को वो तो भी देख करके आनंदित होते रहते हैं माता पिता तो आनंदित है और भी जितने अन्य लोग हैं, राजमहल में वो अयोध्या में रहने वाले वे, वे सब आ बाल दी बाल दी करके उनकी बाल लीलाओं को देख देख आनंद प्राप्त करते है ये बड़े कुमे का फल है उनका भक्ति का फल है इसलिए कहते हैं की जिन्हें रतनाथ मानी उन्होंने भगवान के चरणों में रथ प्रेम रखा था क्योंकि वो पहले से भगवान के चरणों का स्मरण करते आ रहे थे उनके हृदय में भक्ति थी इसलिए वो अयोध्या में जन्म लिए और तो भगवान ने जब अवतार लिया तब उन लोगो ने भगवान के साथ साथ दर्शन लिया करते हुए उन्होंने उनको देखा ये उनके भक्ति का फल इसलिए जो भगवान के भक्त होते है उनको भगवान का दर्शन हो गए तो होता ही है लेकिन कालांतर में फिर वो जब भगवान अवतार लेते हैं तब वहाँ उनके निकट पहुँचने का अवसर प्राप्त होता है और भगवान को अवतार लिए साथ साथ दर्शन भी प्राप्त करते हैं तो कहते हैं लिए जी कहते है की दे पार्वती जी सुनो जो जो लोग भगवान के भक्त है उनको ये गति प्राप्त होती है की भगवान के अवतार की लीलाओं के आनंद उसको प्राप्त करने का अवसर उनको प्राप्त होता है <tip> के कर को हैं, इसके बताते हैं। कोई व्यक्ति चाहे संसार में किस चाहे तो भगवान से विरोध करके तो फिर संसार में प्राप्त हो नहीं सकता ये तीन चार पंक्तियां सिद्धांत की पंक्ति शंकर जी के पार्वती कथा सुनाते हैं कथा सुनाते सुनाते हैं लेकिन बीस बीच में उपदेश भी हैं उपदेश की बात अब उपदेश की बात क्या कैसे जतन करे चोरी भगवान ऐसी उनसे विमुख हो जा रही परमात्मात्मा कुछ नहीं हैं जो कुछ है, जो कुछ ऐसे मानने वाले जगत के लिए भगवान की विमुख इनको क्या होता है कि ऐसा कोई कितने भी जत्न करे कैसे कब सी भव बंधन चोरी वो भव से छूट नहीं सकते भव बंधन में पड़े हुए अपने भव में पड़े हुए अपने आप को चाहता सुखी मांगे लेकिन बंधन को सुखका होता नहीं बंधन से छुटकारा पढ़ी है जब भगवान की जगह उनकी शरण में जाए भगवान की भक्ति घटे में आगे तभी बंधन से छुट सकता है तो जीव चराकर बस के रातों सो माया जिस माया ने चराकर के सब जीवों को अपने बचने का रखा है कहते हैं प्रदूषण वो माया परमात्मा से धरती प्रदूषित तो तो स्थिति क्या बनी एक परमात्मा जो सर्वोपरि है माया उसके अधीन है माया भगवान से डरती है लेकिन माया इतनी शक्तिशाली है कि सारे संसार के जितने जीव प्राणी हैं, उन सबको उसने अपने बस में कर लिया जीव माया के बस में है और माया परमात्मा के बस में है इसलिए कि माया के बस में बंधन है अज्ञान है बंधन है दुख है उसे कैसे छूटे जो माया का जो स्वामी उसकी संग में जाए उसकी कृपा से व्यक्ति माया से छुटकारा पा जाता है क्यों छा जाता छुटकारा क्योंकि माया भगवान से डरती है जहां माया ने देखा ये तो भगवान के पास पहुँच गया ये तो उनका स्मरण करता है ये तो उनका ध्यान करता है जहां ये माया ने देखा जैसे माया भक्ति होती माया माया है माया उसके पास नहीं माया का बंधन सचता है माया कभी तक ढेरती है जब तक जबकि भगवान को भूल करके स्वयं भारण विष्णु में जब तक ध्यान उसकी तरफ है तब तक माया की है नाना प्रकार से चक्ति भी देती है। माया चलता रहता तो तो तो तो तो तो है वो माया दश्मी के चरा कर जो सारे बसने कर रहते है वो तो भगवान से रहती तो है भ्रगुद विलासुचार देता ही वो परमात्मा जो वो हो माया को तो केवल अपने भग विता है माया वैसे ही नाचती है जैसे परमात्मा निचाता। और परमात्मा कैसे नैसे है उसके लिए कुछ न बोलता न, कहता न, लगानी पड़ती है वो केवल अपने को जहाँ उसने घुमाया बस उसके संकेत पाकर के माया नाचती है तो मैंने माया से और परमात्मा में बहुत अंतर माया भगवान के सामने बहुत दुर्बल है परमात्मा उसके सामने महान गतिशाली है परमात्मा की शक्ति के सामने माया की शक्ति कुछ नहीं।, नहीं ये दिखाने के लिए कहते हैं कि अस प्रभु छाण्यू का ही ऐसे परमात्मा को छोड़ करके भला सिंधन किया जाए उसी परमात्मा का बधन उसी के क्षण में रहें उसी का याद करते रहे बस माया दूर रहे बंधन जो है वो माया का ही है मंत्र में बधन छाण चतुराई इसलिए शंकर जी कहते हैं मन पाणी और कर्म से सारी तत्ता को छोड़ करके भजित कृपा करिए भगवान का भजन करो भगवान की कृपा प्राप्त होगी क्या कृपा प्राप्त होगी माया को छोड़ा देंगे हु?